अध्याय श्वेता सुतूपनिषद शष्य अध्या महां प्रभुर्ई पुष्स प्रवर्तक सुनिर्मला ज्योतिरव्यय यह महान परम समर्थ शरीर सम शरीरूपुर शयन करने वाला इस स्वरूपस्थिति रूप निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से अंतकरण को प्रेरित करने वाला सब का शासक प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है महानिति महान प्रभु समर्थो वही निश्चय जगदुदय स्थिति संहारे सत्सकरण से ही स प्रवर्तक प्रेरिता कमर्थमुद्देश्य सुनिर्मलाम स्वरूपावस्था लक्षण प्राप्तिम परम पद प्राप्तिम ईशान ईशिता ज्योति ही परिशुद्धो विज्ञान प्रकाश अव्ययो अविनाशी महान इत्यादि वह महान प्रभु अर्थात जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार में निश्चय ही समर्थ और सत्व यानी अंतकरण का प्रेरक है किस प्रयोजन के उद्देश्य से उसका प्रवर्तक है इस स्वरूपावस्थित रूप सुनिर्मल प्राप्ति यानी परम पद की प्राप्ति के उद्देश्य से तथा वह ईशान शासक ज्योति विशुद्ध विज्ञान प्रकाशस्वरूप और अभ्यय अविनाशी है अंगुष्टमात्रोतरात्मा सदा जनादे सन्निविष्ट यदा मनीषो हृदय मनीषो मनसादुर्मिता यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित ज्ञानाधिपति एवं हृदय स्थित मन के द्वारा सुरक्षित है जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं अंगुष्ठ मात्र इति अंगुष्ठ मात्रो भी व्यक्ति स्थान हृदय सुशिर पुरुषः माणापेक्षण अंतरात्मा सेना अंतरात्मभूतः स्थितः सदा गुप्तः जन्विष्टो हृदयस्थे एतद् मनसागुपन्वीषो भवन्ति। अंगुष्ठमात्र इत्यादि अपने अभिव्यक्ति के स्थान के परिमाण की अपेक्षा से यह अंगुष्ठ मात्र है पूर्ण अथवा शरीर रूपपुर में शयन करने के कारण पुरुष है अंतरात्मा अर्थात सबके अंतरात्मा स्वरूप से स्थित है सर्वदा जीवों के हृदय में स्थित है हृदय स्थित मन के द्वारा सुरक्षित है और मनवेश ज्ञानाध्यक्ष है जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं परमेश्वर के सर्वात्म भाव या विराट स्वरूप का वर्णन पुनरपि दर्शयति पुरुषोन्तरात्मेयुक्त पुनरपी सर्वात्म दर्शयती सर्व तावृत्व प्रदर्शनार्थम उक्त चध्यापवादाभ्यापंचम इति वह परमेश्वर पुरुष एवं अंतरात्मा है यह कहा गया अब सबकी तद्रूपता प्रदर्शित करने के लिए श्रुति फिर भी उसका सर्वात्म भाव दिखलाती है कहा भी है अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच को प्रपंचित किया जाता है इत्यादि अध्यारोप और अपवाद ये वेदांत के परिभाषिक शब्द हैं किसी सत्य वस्तु में असत्य पदार्थ का भ्रम होना अध्यारोप है जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति तथा उस असत्य पदार्थ के बाद पूर्वक परमार्थ सत्य को प्रदर्शित करना अपवाद है जैसे कल्पित सर्प के निराकरण द्वारा उसकी अधिष्ठान भूता रज्जू का भान इसी प्रकार निष्प्रपंच ब्रह्म में माया का आरोप करके प्रपंच प्रतीत की व्यवस्था की जाती है और प्रपंच के अपवाद द्वारा शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार कराया जाता है परंतु वस्तुतः ये दोनों प्रपंच के ही अंतर्गत हैं अखंड चिन्हमात्र शुद्ध ब्रह्म में तो किसी भी प्रकार के अध्यारोप या अपवाद का अवकाश ही नहीं है इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उस निर्विशेष का सविशेष रूप से वर्णन किया जाता है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विस्वत वृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम वह सहस्त्र शीर्ष नेत्र और सहस्त्र चरणों वाला है तथा तो पूर्ण है वह भूमि को सब ओर से व्याप्त कर अनंत रूप से उसका अतिक्रमण करके स्थित है अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि नाभि से ऊपर दस अंगुल परिमाण वाले हृदय में स्थित है सहसत्रण्यनता शीर्षाण्येती सहस्रशीर्षा पुरुष पूर्ण एवंत्रुतर योजनीय सभूमि भुवनम सर्वतोतर बहिश्च मृत्वा व्याप्यात्मतिष अतिथ्य भुवनम समती दशांगुम अन इत्यर्थः अथवा नाभेरुपरी दशांगुम हृदय तत्रिष्ठती इसके सहस्त्र अर्थात अनंत सिर हैं इसलिए यह सहस्त्र सिर वाला है पुरुष अर्थात पूर्ण है इसी प्रकार आगे के विशेषणों का भी अर्थ कर लेना चाहिए अर्थात सहस्त्र यानी अनंत अक्ष नेत्र और पाद चरण होने के कारण वह सहस्त्राक्ष और सहस्त्रपाद है वह भूमि अर्थात संसार को सर्वतः बाहर और भीतर से व्याप्त करके संसार का भी अतिक्रमण करके स्थित है दसांगुल अर्थात अनंत अपार रूप से अथवा नाभि से ऊपर जो दस अंगुल परिमाण वाला हृदय है उसमें स्थित है ननु सर्वात्म सप्रपंचम ब्रह्म सद तद्वयतिरेके भादितह किंतु सर्वात्मक होने पर तो ब्रह्म सप्रपंच अर्थात सविशेष सिद्ध होगा क्योंकि उसे अतिरिक्त प्रपंच की सत्ता ही नहीं है इस पर श्रुति कहती है पुरुष एवेदम सर्व जदूतई यव्यम उमृतोंदन्ने नातिरोहती जो कुछ भूत और भविष्य है एवं जो अन्न के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है वह सब पुरुष ही है तथा वही अमृतत्व मुक्ति का भी प्रभु है। पुरुष पुरुष इति हैेदमी पुष एभेदेनातिहति यदिदश्य वर्तमान यदूत य्यम भविष्य किंच उतामृतत्वस्य शानो अमरण कैवल्ये शान यच्चा नेनाती रोहती यद्वर्तते तस्य शान पुरुष एवेदम इत्यादि यह जो अन्न से बढ़ता है तथा यह जो वर्तमान दिखाई देता है तथा जो कुछ भूत और भविष्य है वह सब पुरुष ही है इसके सिवा वह अमृतत्व का ईशान है अर्थात अमरण धर्मत्व यानी कैवल्य पद का भी प्रभु है तथा जो अन्न से बढ़ता है जो विद्यमान है उसका यह स्वामी है पुनर निर्विशेषम प्रतिपादय दर्शयति। फिर भी उसको निर्विशेष प्रतिपादन करने के लिए श्रुति दिखलाती है सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमलल्लोकी सर्वृत्त तेषती उसके सबोर हाथ पाँव हैं सब और आँख सिर और मुख है तथा वह सर्वत्र कर्णों वाला है एवं लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है सर्वत: इति सर्वतः सर्वतः यस्य पाणय पादस्ेति पाणीपादक्षिशिरासी मुखा चक्षिशिरोखम सर्वतुतिश्रवणम सेुतिमत्क प्राणिकाये सर्वृत्य सर्वतः इत्यादि उसके सब ओर हाथ पाँव हैं इसलिए वह सर्वत पाणीपाद है तथा सब ओर आँख सिर और मुख है इसलिए सर्वतोक्ष सिरोमुख है उसके सब और श्रुति कर्ण है इसलिए वह सर्वतः श्रुतिमान है तथा यह लोक में अर्थात प्राणी समूह में सबको आवृत व्याप्त करके स्थित है आत्मा के देहावस्थान और इंद्रिय संबंध राहित्य का निरूपण उपाधिभूत पाणी पादादिंद्रियाध्यापणा तदवत्ता शंका माँ भूदित्यवर्थ मुत्तरतों मंत्र उपाधिभूत पाणिपादादि के अध्यारूप से ऐसी आशंका न हो जाए कि ज्ञ ब्रह्म उनसे युक्त है इसी प्रयोजन से आगे का मंत्र है सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विभर्जित सर्वस्या प्रभुमीशानम सर्वस्या शरण बृहत वह समस्त इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अवभाषित होता हुआ भी समस्त इंद्रियों से रहित है तथा सबका प्रभु शासक और सबका आश्रय एवं कारण है सर्वंद्रियंद्रिियादीयाण्यकता सर्वेद्रीयग्रहण गृह्य अंतकोपाधिभूता सर्वेंद्रियगुण अद्यवसा सकलश्रवणादिगुणबद्धाभासत सर्वेन्द्रिय भाषम मिव सर्वेंिय गुणाभाषा भाषा सर्वें व्यापत मव तेयम ध्यातीव लीलायतीवु कस्मा सर्वेन्द्रिय व्यात मवेती गृह्येन्द्रियर्जित सर्वणरहित अतो न करण व्यापारे व्यापृतम तज्ञेय सर्वस्गत प्रभुनम सर्वस्या शरण पायण च सर्वेन्द्र इत्यादि श्रोत्रादि इंद्रियों से लेकर अंतकरण पर्यत जो समस्त इंद्रियां हैं वे सर्वेन्द्रिय पद के ग्रहण से गृहित होती है अंतकरण और बाह्यकरण जिसकी उपाधि है वह परमात्मा उन समस्त इंद्रियों के अध्यवसाय संकल्प एवं श्रवणादि गुणों से गुणवान सा भासता है इसलिए वह सर्वेंद्रिय गुणाभाष है तात्पर्य यह है कि उसे समस्त इंद्रियों से व्यापार युक्त सा जानना चाहिए जैसा कि ध्यान करता हुआ था चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है किंतु वह किस कारण से व्यापार युक्त सा ग्रहण किया जाता है वास्तव में व्यापार करता है ऐसा क्यों नहीं माना जाता इस पर श्रुति कहती है सर्वेंद्रिय विवर्जितम अर्थात वह समस्त इंद्रियों से रहित है अतः उसे इंद्रियों के व्यापारों से व्यापारवान नहीं जानना चाहिए वह समस्त जगत का प्रभु और शासक है तथा सबका शरण आश्रय और बृहद कारण है किंच नवद्वारे पुरे देसोले लायते बही वशी सर्वस्थ स्थावर चर। तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी यह हंस परमात्मा देहाभिम होकर नवद्वार वाले देहरूपुर में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया करता है नवद्वार इति, नवद्वार शिशी सप्तरा द्वे अवाचि पुरे देहि विज्ञात्मा भूत कार्यक्रमोपाधि संघंस परमात्मा हंत विद्यात्मक कार्य मि लेयते चलती बहिर्विषयग्रहणा वची सर्वस्य लोकस्य स्थावर से चरस्य चाप नवद्वार इत्यादि दो आँख दो नाक दो कान और एक मुख इन सात सिर के और गुदा और लिंग दो निम्न भाग के इस प्रकार नौ द्वारों वाले शरीर में देही विज्ञानात्मा यानि भूत और इंद्रिय रूप उपाधि वाला होकर यह हंस परमात्मा बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करता चलता है यह अविद्याजनित कार्य का हनन करता है इसलिए हंस है तथा यह स्थावर जंगम समस्त लोकों का वसी स्वामी है ब्रह्म का निर्विशेष रूप एवं ताव सर्वात्मक ब्रह्म प्रति निर्विकारा प्रतिपादित इदान निर्विकारानंदस्वेण्ञात्मस्थित परमात्म दर्शिम आह इस प्रकार यहाँ तक ब्रह्म का सर्वात्म भाव से प्रतिपादन किया गया अब अपने निर्विकार चिदानंद स्वरूप से तथा कभी उदित एवं अस्त न होने वाले ज्ञान स्वरूप से स्थित परमात्मा को प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है अपाणिपादो जवलो गृहीता पश्य चक्षुषोच्च कर्ण सवेद्य वेद्यम नयास्ति वेदता तमाहुग्रम पुरुषम महात वह हाथ रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्ण होकर भी सुनता है वह संपूर्ण वेद्य वर्ग को जानता है किंतु उसे जानने वाला कोई नहीं है उसे ऋषियों ने सब का आदि पूर्ण एवं महान कहा है अपाणिपाद नास्य पाणिपादा वित्तीय पाणिपाद जवनों दूरगामी गृहीता पाण्य भाव भी सर्व्राही पश्यतिमक्षुरपी सन् श्रृणोतको सवेत्य वेद्यम सर्व्ञवादनस्कोपी न चाहस्तिदता नृष्टा श्रुते है अपाणिपाद इत्यादि इसके पाणी और पाद नहीं हैं इसलिए यह अपाणिपाद है पैर न होने पर भी जवन दुर्गामी है और ग्रहिता हाथ न होने पर भी सबको ग्रहण करने वाला है ज नेत्रहीन होने पर भी सबको देखता है कर्णहीन होने पर भी सुनता है और अमनस्क होने पर भी सर्वज्ञ होने के कारण वेद्यवर्ग को जानता है किंतु कोई उसे जानने वाला नहीं है जैसा कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इस श्रुति से सिद्ध होता है समाहूरग्रम प्रथम सर्वकारण्वाद पुरुषम पूर्णम महांतम उसे ऋषियों ने सबका कारण होने से अग्र प्रथम और पुरुष पूर्ण एवं महान कहा है आत्मज्ञान से शोक निवृत्ति का निरूपण किंच तथा अड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहाजा निहतो सिजंतो तमकृतम पश्यतिवीत शोको धा प्रथाधान महिमानमीशम यह अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा इस जीव के अंतकरण में स्थित है उस विषय भोग संकल्पशून्य महिमा में आत्मा को जो विधाता की कृपा से ईश्वर रूप से देखता है वह शोक रहित हो जाता है अड़ोरणीयानि अड़ोह सूक्ष्म्यणीयान अणुतर महतो महत्वपरिमाणा महीयान भत्तरह स चात्मा से पर्यंतस्य प्राणीजात गुहायां हृदय निहित आत्मूत स्थित तम आमा विषयोगकलहित आत्मनो महिम कर्मनबृद्धिक्षयहितशम पश्यमहस्मी जानाति य स वीतशोको कर्यसो पश्यति धातुरीश्वर से प्रसाद प्रसन्ने ही परमेश्वरे तद्यात् परमेशत्म ज्ञान मुत्प्य अथवेंद्रिया धातव शरीर से दर्शनम् अलाद्य विषयदोषदर्शन अन्यथा दुर्विघे आत्मा इत्यादि कामकृत अड़ोया इत्यादु अर्थ सूक्ष्म सेतर महत्षादी महत्वयुक्त परिमाणों से भी महत्तर ऐसा जो आत्मा है वह इस जीव के अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत सभी प्राणियों के गुहा हृदय में निहित है अर्थात उनका स्वरूप भूत होकर स्थित है जो पुरुष अक्रतु विषय भोग के संकल्प से रहित अपने ही महिमान्वित स्वरूप और कर्म के कारण होने वाले वृद्धि एवं क्षय से रहित ईश्वर रूप उस आत्मा को देखता है अर्थात यही मैं हूँ इस प्रकार साक्षात जानता है वह शोक रहित हो जाता है किंतु यह देखता किसकी सहायता से है इस पर कहते हैं विधाता यानी ईश्वर की कृपा से क्योंकि ईश्वर के प्रसन्न होने पर ही उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है अथवा शरीर को धारण करने के कारण इंद्रिया ही धातु है उनके प्रसाद यानी विषयों में दोष दर्शन के द्वारा मलादि की निवृत्ति होने पर उसे देखता है अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषों के लिए तो आत्मा दुर्विज्ञीय ही है आत्म स्वरूप के विषय में ब्रह्मवेत्ता का अनुभव उक्तम अर्थम दृढ़ मंत्रिभव दर्शयति। उपर्युक्त अर्थ को पुष्ट करने के लिए श्रुति मंत्र मंत्रद्रष्टा का अनुभव दिखाती है वेदाहेतम अजलम पुराण सर्वात्मा सर्वगतम विभुत्त जन्मन निरोधम प्रवदंती य ब्रह्मवादि नो ही प्रवदंत नित्यम ब्रह्मवेदता लोग जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं और जिसे नित्य कहते हैं उस जराशून्य पुरातन सर्वात्मा को जो विभु होने के कारण सर्वगत हैं मैं जानता हूँ वेदा इति वेद जाने हम एतम अजरम विपरिणाम अधर्म अधर्मवर्जिमराणम पुरातन सर्वात्म सर्वेशा आत्मभूतर्वगत प्रवदन्ति आकाशवध्यापक निधमुत्पत्तिभा प्रवदी ब्रह्मवादिनोंपष्ट वेदाहत इत्यादि इस अजर अर्था विपरिणाम धर्मशून्य और पुराण पुरातन सर्वात्मा को सबके स्वरूपूत जो विभु आकाश के समान व्यापक होने के कारण सर्वगत है तथा ब्रह्मवेत्ता लोग जिसके जन्म का अभाव नित्य बतलाते हैं मैं जानता हूँ शेष अर्थ स्पष्ट है श्री शंकरानंद जी ने इस मंत्र के उत्तरार्थ की व्याख्या इस प्रकार की है जन्म निरोधस्य जन्म जन्म निरोध मुत्पत्तिनाशा विद्यर्थ प्रवदंती प्रकर्षे न कथयती मूढ़ा येष है ये ब्रह्मवादि उत्पन्न तत्व साक्षात्कारा ही प्रसिद्धा प्रवदंती प्रकर्षेण कथयंती नृत्य अर्थात जन्म और निरोध का नाम जन्म निरोध है यानी उत्पत्ति और नाश इन्हें मूल लोग जिस आत्मा के बतलाते हैं और जिसे ब्रह्मवादी लोग जिन्हें तत्व साक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते हैं भाष्य की अपेक्षा यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है क्योंकि भाष्य के अनुसार अर्थ करने से यहाँ प्रवदंती क्रिया का दूसरी बार प्रयोग होने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता इति श्रीमद् गोविंद भगवत ये श्रीमद्गोविंदवत पूज्य पादशिष्य परमहंसपरिभ्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेताश्वतरोपनिषदभाष्ये तृतीयोध्या